जब घर की बाहर की दीवार है तो भीतर का अंतर मंदिर भी होगा तो आदमी उघाड़ रहा है पर्दे उघाड़ रहा है घूंघ हटा रहा है इस खोज के दो रूप हो सकते हैं एक रूप जिससे विज्ञान पैदा होता तब हम पर्दा उठाते हैं जरूर अपने पर से नहीं उठाते पर, पर से उठाते विज्ञान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 एक कवि आ जाए तो उसे ऐसे रंग दिखाई पड़ेंगे जो तुम्हें दिखाई नहीं पड़ते तुम्हें सब वृक्ष हरे मालूम पड़ते हैं कवि को हर हरियाली अलग हरियाली मालूम पड़ती हर वृक्ष का हरापन अद्वितीय है अलग अलग है। तुम कहते हो फूल खिले हैं लेकिन प्रगाढ़ता से तुम्हारी चेतना के सामने फूल प्रगट नहीं होते क्योंकि वहां कोई प्रगाढ़ नहीं कोई चित्रकार आ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 क्योंकि ध्यान धर्म का सार है कुंजी है ध्यान को जिसने समझा उसने धर्म को समझाया और ध्यान को छोड़ के जो सारे धर्मशास्त्र भी समझ ले वो कुछ भी धर्म को नहीं समझाया उसका धर्म का जानना ऐसे ही है जिससे कोई भूखा पाक शास्त्र के शास्त्र पढ़ता रहे या मिठाइयों की तस्वीरों को रखे बैठा रहे उससे भूख न मिटेगी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 इसलिए तो ब्राह्मणों ने कहना चाहा कि हम सिर और शूद्र पैर हैं ऐसे यह बात दंभ की है लेकिन बात तो ठीक ही है अगर ब्राह्मण ब्राह्मणों तो सिर है क्योंकि ब्राह्मण का अर्थ होता है जिसने ब्रह्म को जान लिया वो जानने की घटना तो सहस्त्रार में घटती है सिर में घटती है।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 और जिनका सहस्त्रार्थ नहीं खुला जिनके मस्तिष्क में छिपे कमल अभी बंद पड़े वो सूद्र प्राचीन दृष्टि ऐसी थी कि पैदा तो सभी सूद्र होते हैं सभी ब्राह्मण भी पैदा से तो सभी सूद्र होते हैं फिर कभी कोई साधना से ब्राह्मण होता है महावीर की क्रांति का ये अनिवार्य हिस्सा था महावीर और बुद्ध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 जरा सी इंच भर पतली पत्त, पट्टी है मिट्टी की चाय पीने की बसी में उसमें लगाया हुआ है और बसी के नीचे छेद है उन छेदों से वो जड़ें काटता रहा है तो पौधा 400 साल पुराना है लेकिन केवल कुछ इंच बड़ा है जरा जीर्ण हो गया है बड़ा वृद्ध 400 साल लंबी यात्रा है लेकिन ऐसा है जैसे अभी चार दिन का पौधा हो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 आदमी ऐसा ही वृक्ष है जिसकी जड़ें ऊपर हैं, जहां मूलम दुमस या सबस साधु तह जानम विधीते, वैसे ही साधु के समस्त धर्मों का मूल ध्यान है ये जो अनुवाद है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 क्योंकि आंखों की रोशनी बाहर पड़ती आंखें बाहर देखती बाहर सब साफ सुथरा है भीतर भीतर बड़ा गहन अंधकार है। भीतर तुमने कभी आँख बंद करके देखा? कबीर को पढ़ो दादू को पढ़ो नानक को पढ़ो तो वो कहते हैं हजार हजार सूरजों जैसा प्रकाश तुम भीतर आंख बंद करके पढ़ो सिर्फ अंधेरा कुछ सूरज का प्रकाश वगैरह नहीं दिखाई पड़ता सूरज तो दूर मिट्टी का दिया भी नहीं टिमटिमाता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 जैन मुनि से पूछो ध्यान के संबंध में वो भूल ही गया है और सब साध लिया ध्यान बिल्कुल भूल गया है अहिंसा साधता है अस्ते साधता है अचौरी साधता है ब्रह्मचरी साधता है सब साधता है सिर्फ ध्यान भूल गया है ये दुर्घटना कैसे घटी होगी क्योंकि महावीर चिल्ला चिल्ला के कहते हैं सब धर्मों का मूल ध्यान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 कोई अभिनय कर सकता है ये घटना मुझे प्रीतिकर लगी अग्नि छुपाने का सूत्र भी इसमें साफ है यह बाहर की अग्नि को छूने की बात नहीं न बाहर की अग्नि रखने न रखने से कुछ फर्क पड़ता है ये तो भीतर की आग सन्यासी न छूए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 एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाए भीतर अस्तित्व में मैं कौन हूं और इसी प्रश्न के साथ थोड़ी देर रहना एकदम से उत्तर न मिल जाएगा और एकदम से जो उत्तर मिले समझना कि थोथा है एकदम से उत्तर मिल सकता है वो उत्तर सीखा हुआ होगा पूछोगे मैं कौन हूं भीतर से उत्तर आएगा तुम आत्मा हो वो तुमने शास्त्र से पढ़ा है इतनी सस्ती आत्मा नहीं किसी से सुन लिया है भीतर से आएगा अहम ब्रह्माष्टमी वो उपनिषद में पढ़ लिया होगा या सुन लिया होगा वर्षों की चेष्टा के बाद वर्षों प्रश्न के साथ रहने के बाद और प्रश्न के साथ रहने का अर्थ ही यह है कि तुम थोथे और उधार उत्तर स्वीकार मत करना अन्यथा उत्तर फिर बाहर फेंक देगा देख लेना कि ठीक है यह कठोपनिषद से आता है बिल्कुल ठीक यह गीता से आता है, बिल्कुल ठीक क्षमा कर गीता मैया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 फिर घबड़ा के एक दिन बाहर आ गया और का बहुत हो गया फिर उस उस वृक्ष के नीचे बैठा था कि देखा एक मकड़ी जाला बुन रही गिर गिर जाती जाले का धागा संभलता नहीं फिर फिर बुनती फिर उसे ख्याल आया कि आश्चर्य की बात है ऐसी चीजें मुझे बाहर आती से दिखाई पड़ जाती अभी मकड़ी भी नहीं हारी मैं क्यों हारू एक बार और कोशिश कर लू कहते वो फिर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 जिसकी तलाश थी वो बुद्धत्व खेला उसने कहा हे प्रभु इतने दिन तक खोजता था नौ वर्ष अथक श्रम किए तब तुम न दिखाई पड़े तब ये रोशनी न मिली अब तो कहते हो उस रोशनी से पुत्र आया कि मैं तो तब भी तेरे ही भीतर था लेकिन तेरे ध्यान की चेष्टा बड़ी अहंकार पूर्ण थी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 और स्वयं को मिटाए बिना कोई स्वयं को उपलब्ध नहीं होता ये जिसको हमने अभी स्वयं समझा है जिसको अभी हम कहते हैं मेरा मैं मैं ये हमारी आत्मा नहीं ये आत्मा ही होती तो हम परम आनंद से भर गए होते ये अहंकार है अहंकार का अर्थ है ये हमने बाहर से इकट्ठा किया है किसी स्कूल में गोल्ड मेडल मिल गया था वो जुड़ गया किसी अखबार में नाम छप गया था वो काट गए जोड़ ली कोई आदमी ने हंस के कह दिया कि तुम बड़े सुंदर हो वो भी जोड़ लिया किसी ने कहा कि तुम बड़े त्यागी हो किसी ने कहा तुम बड़े सच्चरित्र हो कहीं पद्मश्री मिल गया कहीं भारत रत्न हो गए इस तरह के सब पागलपन इकट्ठे कर लिए उन सब को जोड़ के अहंकार की थेगड़ी बना के बैठ गए तुम जरा कभी सोचना कि मैं कौन हूं तो जो भी उत्तर उत्तराए तुम हैरान हो गए ये बाहर से दिए गए उत्तर है कोई तुम्हारी मां ने दिया था कोई तुम्हारे पिता ने कोई तुम्हारे मित्र ने कोई तुम्हारी पत्नी ने कोई तुम्हारे शत्रु ने कोई अपनों ने कोई पराओ ने इन सबको इकट्ठा करके तुमने एक घास फूस की झूठी प्रतिमा खड़ी कर ली और निश्चित ही ये प्रतिमा प्रतिपल घबराई रहती क्योंकि ये बिल्कुल झूठी है, कभी भी गिर सकती और बिखर सकती इसमें कोई बल नहीं है कोई प्राण नहीं है ध्यान का अर्थ है पहले बाहर से भीतर मुड़ना और भीतर जाते वक्त तुम पाओगे दरवाजे पे अड़ा हुआ ताला वो ताला है अहंकार का जैसे पानी का योग पाकर नमक विलीन हो जाता है वैसे ही जिसका चित्त निर्विकल्प समाधि में लीन हो गया उसकी चिर संचित सुबह शुभ कर्मों को भस्म करने वाली आत्मरूप अग्नि प्रकट होती जैसे पानी का योग पाकर नमक विलीन हो जाता नमक की डली पानी में डालते ही खो जाती विलीन हो जाती ऐसे ही जिसका चित्र निर्विकल्प ध्यान में लीन हो गया है जिसने बाहर को छोड़ा बाहर से बने हुए प्रतिबिंबों के अहंकार को छोड़ा निर्विकल्प हुआ निशल्य हुआ अपने एकांत में ठहरा तत्मो जन्मों जन्मों की चिर संचित शुभ अशुभ कर्मों की जो राशि है वो विलीन हो जाती महावीर बड़ी क्रांतिकारी घोषणा कर रहे हैं वो कह रहे हैं जन्मों जन्मों की कर्म की श्रृंखला को मिटाने के लिए यह मत सोचना कि जन्म जन्म लगेंगे अब शुभ कर्म करने में एक एक कर्म को काटना पड़ेगा तब तो असंभव हो जाएगा क्योंकि हम कितने अनंत काल से कर्म करते रहे अगर एक एक कर्म को काटना पड़े तो अनंत काल लग जाएगा तब तो मुक्ति असंभव है महावीर कहते हैं एक क्षण में भी घट सकती है घटना त्वरा चाहिए तीव्रता चाहिए अग्नि की प्रगाढ़ता चाहिए एक क्षण में सारा अतीत भस्म हो सकता है और तुम ऐसे ताजे हो सकते हो जैसे तुम पहले क्षण जन्मे जैसे इसके पहले तुम कभी थे ही नहीं तुम्हारा सारा इतिहास ध्यान की एक गहरी झलक में विलीन हो सकता है विदा हो सकता है जन्मों जन्मों की जमी धूल तुम्हारे दर्पण पर हवा के एक झोंके में बिखर सकती है झोंका बलशाली चाहिए ध्यान एक मसाल बने दोनों छोरों से जले जर्मनी की एक बहुत विचारशील महिला रोजा लग्जम्बर्ग कहती थी कि मैंने एक ही बात जीवन में पाई कि अगर तुम अपने मसाल को दोनों तरफ से एक साथ जलाओ तोरा से जियो सघनता से जियो तो परमात्मा दूर नहीं हम ढीले ढीले जीते सुस्त सुस्त जीते कुनकुने कुन कुने कभी वो घड़ी नहीं आती जहां हमारा जल भूत हो जाए हम लंबा जीना चाहते हैं गहरा नहीं जीना चाहते हम आशीर्वाद देते हैं कि सौ साल जियो सौ साल जीने से क्या होगा जैसे मुर्दे की तरह जी रहे हो ऐसे हजार साल भी जियो तो कोई सार नहीं आशीर्वाद ब्रांड है यह आशीर्वाद शुभ नहीं सौ साल जीने से क्या लेना एक दिन भी जियो लेकिन जियो ऐसे साल घसटने से क्या होगा अब एक रात अगर कम जिए तो कम ही सही यही बहुत है कि हम मसलें जला के जिए इससे क्या फर्क पड़ता है कितनी देर जिए कितने गहरे जिए ध्यान रखना बाहर की तरफ जाने वाला व्यक्ति मात्रा और परिमाण पर जोर देने लगता है सौ साल जियो भीतर जाने वाला व्यक्ति कहता है जियो चाहे एक क्षण लेकिन ऐसी परिपूर्णता से जियो ऐसी समग्रता से जियो कि उस एक क्षण में शाश्वतता समाविष्ट हो जाए और एक क्षण में शाश्वत समाविष्ट हो जाता है एक छोटा सा क्षण काल बन सकता है सवाल गहराई का है लंबाई का नहीं ऐसा समझो कि एक आदमी पानी में तैर रहा है ऐसा तैरता चला जाता है एक किनारे से दूसरे किनारे ये एक ढंग है यह हम सबका ढंग है सतह पर तैरने का और एक आदमी डुबकी लगाता है पानी में गहरे जाता है गहराई में जाना ध्यान सतह पर तैरते रहना संसार है सतह पर तैरने वाले राजनीति में गहरे जाने वाले धर्म में पानी का योग पाकर नमक जैसे विलीन हो जाता ऐसे ही निर्विकल्प समाधि में निर्विकल्प समाधि का जब ध्यान सद गया जब ध्यान अभ्यास ना रहा सिद्धि हो गई जब तुम्हारे भीतर निर्विचार रहना तुम्हारी सहज संपदा हो गई तुम जब चाहो तब आंख बंद करके निर्विचार हो गए पहले तो बड़ा कठिन होगा पहले तो उल्टी हालत हो जाएगी जब आंख बंद करोगे विचारों का हमला होगा उससे भी ज्यादा दुकान पर बैठ के जितना नहीं होता उतना मंदिर में होता कभी ख्याल किया दुकान पर बैठ के काम में लगे रहते हो उलझे रहते हो विचारों का कोई खास हमला पता नहीं चलता लेकिन मंदिर में जाकर बैठते हो कि चलो घड़ी भर शांति से बैठ ले आंख बंद की कि न मालूम कहां कहां के विचार खड़े हो जाते संगत असंगत अच्छे बुरे सार्थक व्यर्थ जिनसे कुछ भी नहीं लेने देना वो सबसे उठाने लगते क्या हो जाता मेरे पास लोग आते हैं वो कहते हैं जब ध्यान करते हैं तब विचार और ज्यादा आते इससे तो बिना ध्यान में कम आते बिना ध्यान में कम आते हैं क्योंकि जब तुम बिना ध्यान में हो तब तुम्हारा मन कहीं संलग्न होता लगा होता तो जिस तरफ तुम संलग्न हो उसी सीमा से बंधे हुए विचार उसी दिशा से बंधे हुए विचार आते जब तुम ध्यान में बैठे हो असंलग्न अव्यस्त तो सभी दिशाओं से विचार आते तब तुम घबरा जाते हो ध्यान लगता नहीं शुरू शुरू में ये स्वाभाविक है बहुत से विचार तुम्हारे भीतर पड़े हैं जो तुमने दबा रखे वो उभरेंगे इसलिए पहले ध्यान में रेचन होगा सब कूड़ा कबार उठेगा जैसे वर्षों तक किसी ने घर को बुहारा ना हो फिर एक दिन घर में आए तो धूल उठने लगे धूल की परतों की परतें जमी हैं हम बाहर बैठे रहो पोर्च में तो भीतर सब शांति है कोई धूल नहीं उठती भीतर जाओ तो धूल उठती ऐसे ही जन्मों जन्मों तक हमने विचार की धूल को जमने दिया है भीतर गए नहीं बुहारी लगाई नहीं भीतर कभी वर्षा होने न दी स्नान होने न दिया अब जब भीतर जाएंगे तो जन्मों जन्मों का कचरा उठेगा इसकी सफाई करनी होगी और जब कोई सफाई करता है तो धूल बड़े जोर से उठती ऐसे ही ध्यान में विचार बड़े जोर से उठते लेकिन ये तो संक्रमण की बात है सफाई हो जाएगी विचार चले जाएंगे अगर कोई व्यक्ति शांतिपूर्वक प्रयोग करता जाए तो धीरे धीरे धीरे कुछ करना नहीं होता सिर्फ अपने विचारों के साक्षी भाव बने रहने से साक्षी दृष्टा बने रहने से देखते रहो अलिप्त ठीक है विचार आते हैं जाते देखते रहो आने भी दो जाने भी दो न रोको न धकाओ रस लो, विरस उदासीन तथा जैसा अपना कुछ लेना देना नहीं ऐसे देखते देखते तुम पाओगे कि धीरे धीरे अंतराल भी आने लगे कुछ क्षण आ जाते हैं जब कोई विचार नहीं होता उन्हीं अंतरालों में पहली दफ़ा बदलियां छटेंगी सूरज की रोशनी उतरेगी उन्हीं अंतरालों में पहली दफ़ा निर्विकल्पता के थोड़े थोड़े अनुभव होंगे छोटे छोटे क्षण लेकिन वे क्षण बहुमूल्य जिन्होंने उन क्षणों को जान लिया समझो कि उन्हें स्वर्ग की यात्रा कर ली थोड़ी देर को सही लेकिन किसी और लोक में प्रवेश कर गए फिर क्षण बड़े होने लगते धीरे धीरे विचारों से छुटकारा होता चला जाता है विचार दूर होते चले जाते और व्यक्ति अपने में लीन होता चला जाता है इस लीनता को कहते हैं निर्विकल्प इस स्थिति को कहते हैं समाधान समाधि और तब चिर संचित शुभ अशुभ कर्मों को भस्म करने वाली आत्म रूप अग्नि प्रगट होती जिसके राग रागद्वेष और मोह नहीं है तथा मन वचन काय रूप योगों का व्यापार नहीं रह गया है उसमें समस्त शुभाशु कर्मों को जलाने वाली ध्यान अग्नि प्रगट होती ध्यान अग्नि क्योंकि जलाती है कचरे को क्योंकि जलाती है व्यर्थ को और आसार को ध्यान अग्नि है क्योंकि जलाती है अहंकार को, ध्यान मृत्यु जैसी है क्योंकि मारती है तुम्हें तुम जैसे अभी हो और जन्माती है उसे जैसे तुम होने चाहिए तुम्हारे भविष्य को प्रकट करती है तुम्हारे अतीत को विदा करती तुम्हें संसार की पकड़ के बाहर ले जाती है और परमात्मा की सीमा में प्रवेश देती ध्यान के इस द्वार से खोज करनी है अपने असली स्वरूप की तुम कहां से आ रहे हो नाम क्या है वह पुकारू शब्द मत मुझको बताओ जो तुम्हारा आवरण है पर कहो वह नाम जिसको फूल और नक्षत्र ये कहते नहीं है नाम जो असहाय मर जाता उसी दिन जिस दिवस हम भूमि तल पर जन्म लेते हैं, जिन फकीर कहते हैं कि बताओ अपना मौलिक चेहरा वो चेहरा जब तुम पैदा नहीं हुए थे तब तुम्हारा था वो चेहरा जब तुम मर जाओगे तब भी तुम्हारा होगा बताओ वह मौलिक चेहरा अभी तो हम जो चेहरे रखे हुए हैं ये सब ओढ़े हुए चेहरे तुम कहां से आ रहे हो नाम क्या है वह पुकारु शब्द मत मुझको बताओ जो तुम्हारा आवरण है कोई को हम कहते राम किसी को कृष्ण किसी को कुछ किसी को कुछ ये तो पुकारु नाम है तुम जब आए थे तो कोई नाम लेके ना आए थे तुम जब आए थे तब खाली अनाम आए थे तुम जब आए थे तब कोई लेबल तुम पर लगाना था न हिंदू थे न मुसलमान थे न जैन थे न ईसाई थे तुम जब आए थे तब न सुंदर थे न क्रूप थे तुम जब आए थे न बुद्धू थे न बुद्धिमान थे तुम जब आए थे तब कोई विशेषण न लगा था विशेषण सुन तुम कौन थे तब ध्यान में उसकी फिर से खोज करनी ध्यान में फिर उस जगह को छूना है जहाँ से संसार शुरू हुआ जहाँ से समाज शुरू हुआ जहाँ तुम्हें नाम दिया गया विशेषण दिए गए शिक्षा दी गई संस्कार दिए गए तुम्हें एक रूप ढांचा दिया गया उस ढांचे के पार कौन थे तुम एक दिन मृत्यु आएगी ये देह छिन जाएगी जब तुम्हारी चिता पर जलेगी ये देह तो अग्नि इसकी फिक्र न करेगी हिंदू हो मुसलमान हो जैन हो सिख ईसाई कौन सुंदर हो कुरूप स्त्री हो पुरुष धनी हो गरीब अग्नि कोई चिंता ना करेगी बस भस्म भूत कर देगी मिट्टी तुम्हें अपने में मिला लेगी तब तुम कौन बचोगे जो तुमने इस संसार में जाना और माना था वो सब तो फिर छिन जाएगा उस सब सबके छिंझाने के बाद भी जो बच जाता है वही हो तुम ध्यान में हम उसी की खोज करते जो जन्म के पहले था और मृत्यु के बाद भी होगा तो ध्यान का अर्थ हुआ किसी भांति इन सारी समाज के द्वारा दी गई संस्कार की परतों को पार करके अपने स्वभाव को पहचानना है स्वभाव को पहचान लेना ध्यान इसलिए महावीर ने तो धर्म की परिभाषा ही स्वभाव की वस्तु सहावो धम वस्तु के स्वभाव को जान लेना धर्म है तुम्हारा जो स्वभाव है उसको जान लेना तुम्हारा धर्म जैन और हिंदू और मुसलमान नहीं तुम कौन हो इसे पहचान लेना धर्म है तुम जवानी हो कि सैसव आप अपना पाठ फिर दोहरा रहा है जिंदगी हो या सुनहला रूप धर कर मृत्यु विचरण कर रही है कौन हो तुम क्या है तुम्हारा नाम कहा से आते हो कहा को जाते हो तो एक तो हमारे ऊपर पड़ी हुई परतें कंडीशनिंग संस्कार इन परतों की गहरी गहराई में कहीं हमारा स्वरूप दब गया है जैसे हीरे पर मिट्टी चढ़ गई हो मिट्टी पर मिट्टी चढ़ती चली गई हो हीरा बिल्कुल खो गया हो फिर भी खो तो नहीं जाता मिट्टी हीरे को मिटा तो नहीं सकती दब जाता है महावीर कहते हैं आत्मा सिर्फ दब गई ध्यान से उस दबे तक कुआ खोदना है अपने भीतर सारी परतों को तोड़कर उस जगह पहुंचना है जहां तोड़ने को कुछ भी ना रह जाए ऐसा समझो कि जो दूसरों ने तुम्हें बताया है कि तुम हो वही छोड़ना है वही बाधा है स्वयं मैं कौन हूं जानने के लिए वो सब छोड़ देना होगा जो दूसरों ने तुम्हें बताया है कि तुम हो दूसरों को अपना पता नहीं तुम्हारा क्या पता होगा दूसरों को तुम्हारा कोई पता नहीं है नाम दे दिया क्योंकि नाम के बिना काम नहीं चलता कोई नाम तो चाहिए तो एक लेबल लगा दिया सुविधा हो गई पुकारने में व्यवस्था हो गई चिट्ठी पत्री लिखने के लिए आसानी हो गई एक पता ठिकाना बना लिया है, ये सब कृत्रिम है ये स्वभाव नहीं है अगर तुम जंगल में रखे गए होते और किसी ने तुम्हारा नाम ना पुकारा होता तो तुम्हारे पास कोई नाम होता तुम्हारे पास कोई नाम ना होता अगर तुम जंगल में पाले गए होते और किसी ने तुम्हें बताया ना होता कि तुम हिंदू हो कि मुसलमान की जैन तो तुम कौन होते ना तुम हिंदू होते ना मुसलमान होते ना जैन होते अगर तुम जंगल में पाले गए होते और कोई तुमसे कहता नहीं कि तुम सुंदर हो कि असुंदर तो तुम कौन होते सुंदर होते कि असुंदर होते कोई तुमसे कहता नहीं कि बुद्धू हो कि बुद्धिमान तो तुम कौन होते ये सब तो सिखावन है सिखावन की परतों को तोड़ के तो ध्यान है कुदाली खोद देना है सारे संस्कारों को पहुंच जाना है जल स्रोत तक जैसे ही तुम जल स्रोत तक पहुंचे कि एक अभिनव जगत का आविर्भाव होता है पहली दफा अपने पे आंख पड़ती पहली दफा भरा हुआ था, पहली दफा परितृप थी परितोष सलिलकू कि पारावार हूँ मैं स्वयं छाया स्वयं आधार हूँ मैं बंधा हूँ स्वप्न है लघुव्रत में हूँ नहीं तो व्योम का विस्तार हूँ मैं ये जो बंधन है तुम्हारे ऊपर बंधा हूं स्वप्न है लघु वृत्त में हूं तो एक छोटी सी सीमा बन गई है नहीं तो व्योम का विस्तार हूं मैं नहीं तो आकाश जैसे बड़े हो तुम सलिल कण हूं कि पारावार हूं मैं स्वयं छाया हूं कि आधार हूं मैं समाना चाहती जो बीन और में, विकल्प शून्य की झंकार हूं मैं भटकता खोजता हूं ज्योति तम में सुना है ज्योति का आगार हूँ मैं लेकिन कब तक सुनोगे जानोगे कब सुना है ज्योति का आगार हूँ मैं सुना है कि परमात्मा हूँ सुना है कि आत्मा हो सुना है कि मोक्ष मेरे भीतर बसा है सुना है ज्योति का आगार हूँ मैं जानोगे कब ध्यान जानने की प्रक्रिया है, लवणव सलिलजोए झाणे चित्तम बिलीय जस तस सुहास्वर हनु अप्पा अनो पयासे जैसे नमक गल जाए ऐसे ध्यान की अग्नि में सब अतीत कर्म जल जाते हैं जस न विजदी रागो दोषो मोहो व जोग परिकमो तस सुहास सुहा सुहर्णो नणमो जाए अग्नि और उस आग में समस्त शुभ अशुभ कर्मों का विनाश हो जाता जहाँ न राग बचते न द्वेष बचते मन वचन काय रूप योगों का व्यापार नहीं बचता इसको ख्याल में ले लेना ये ध्यान की अनिवार्य शर्त है मन वचन काय रूप व्यापार का न रह जाना ये महावीर के ध्यान की पद्धति का अनिवार्य हिस्सा है ध्यान की बहुत पद्धतियाँ हैं महावीर की अपनी विशिष्ट पद्धति है उसका पहला सूत्र है मन वचन काय रूप योगों का व्यापार नहीं रह जाए जब तुम ध्यान करने बैठो तो पहली चीज महावीर कहते हैं शरीर स्थिर हो कपे नहीं इसके पीछे बड़ा विज्ञान है क्योंकि शरीर और मन जुड़े हैं जब शरीर कपता है तो मन भी कपता है जब मन कपता है तो शरीर भी कपता है तुमने देखा जब क्रोध से भर जाते हो तो हाथ पैर कपने लगते हैं। मन कपा शरीर कपा। जब तुम भय से भर जाते हो तो हाथ पैर कंपित होने लगते हैं मन कपा शरीर कपा। जब तुम्हारा शरीर रुग्ण होता है कपता है तो मन भी दीनहीन हो जाता है। तो मन भी साहस खो देता आत्मविश्वास खो देता हीन ग्रंथि से भर जाता शरीर और मन एक दूसरे पर निरंतर क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं शरीर स्वस्थ होता है तो मन भी स्वस्थ होता है मन स्वस्थ होता है तो शरीर भी स्वस्थ होता है वैज्ञानिक तो कहते हैं कि मन और शरीर दो चीजें नहीं है एक ही चीज के दो पहलू हैं और ठीक कहते हैं पश्चिम में तो विज्ञान ने शरीर और मन ऐसा कहना ही बंद कर दिया उन्होंने एक ही शब्द बना लिया मनो दो कहना ठीक नहीं एक ही महावीर को ये प्रती साफ रही होगी इसकी पहली बात वो कहते हैं जब ध्यान में बैठो तो शरीर को बिल्कुल स्थिर कर लो कभी कोशिश करना जैस जैसे जैसे शरीर थिर होगा वैसे वैसे तुम पाओगे मन भी शांत होने लगा फिर इसके बाद वचन को थिर करना विचार को शरीर को पहले क्योंकि वो सबसे स्थूल है फिर विचार की तरंगों को धीरे धीरे शांत करना कहना शांत हो जाओ फिर जब मन काया और वचन तीनों शांत होने लगे पहले काया फिर वचन फिर मन मन का अर्थ है सूक्ष्म तरंगे जो अभी विचार भी नहीं बनी जिसको फ्राइड अनकस कहता जिसको फ्राइड कॉन्सियस माइंड कहता उसको महावीर वचन कहते हैं जो तुम्हारे भीतर विचार के तल पर आ गया प्रगट हो गया वो विचार वचन और जो अभी अप्रगट है प्रगट होने के रास्ते पर है अभी तैयार हो रहा है अभी गर्भ में छिपा वो मन सबसे ज्यादा प्रकट शरीर है उससे कम प्रकट विचार है उससे भी कम प्रकट मन है क्रमशः स्थल से सूक्ष्म की तरफ चलना और एक एक को थिर करते जाना जब इन तीनों का व्यापार नहीं रह जाता तो जो घटना घटती है उसका नाम ध्यान राग और द्वेष और मोह नहीं राग द्वेष मोह बाहर की यात्रा पर भीतर तो तुम अकेले हो किससे करो राग किससे करो द्वेष किससे करो मोह भीतर तो तुम्हारे अतिरिक्त कोई भी नहीं तो अपने आप राग द्वेष मोह छीण हो जाते हैं। ध्यान की घड़ी में न तुम्हारा कोई अपना होता ना पराया होता ध्यान की घड़ी में न तुम्हारा कोई परिग्रह होता ध्यान की घड़ी में तुम्हारी कोई मालिकियत नहीं रह जाती और मजा यही है कि ध्यान की घड़ी में तुम पहली दफा मालिक होते हो मालखियत कोई भी नहीं रह जाती साम्राज्य सब खो जाता है और तुम सम्राट होते हो स्वामी राम तीर्थ अपने को बादशाह कहा करते थे पास कुछ था नहीं जब अमरीका गए तो वहां भी वो अपने को बादशाह कहते थे कहते अमरीकी प्रेसिडेंट उनको मिला था तो उसने पूछा और सब तो ठीक लेकिन आपकी बादशाह समझ में नहीं आती लंगोटी को छोड़ के आपके पास कुछ भी नहीं आप कैसे बादशाह और राम तो बोलते थे तो भी वो कहते कि बादशाह राम ऐसा कहता उन्होंने किताब लिखी बादशाह राम के छह हुक्मनामे तो राम हंसने लगे उन्होंने कहा कि इसीलिए तो मैं बादशाह हूं कि मेरे पास कुछ भी नहीं जिनके पास कुछ है उन्हें चिंता होती जिनके पास कुछ है उन्हें फिक्र होती जिनके पास कुछ है वो उस कुछ के गुलाम होते मैं बादशाह इसलिए तो हूं कि मैं किसी का गुलाम नहीं मेरे पास कुछ भी नहीं पता नहीं अमरीकी प्रेसिडेंट को समझ में आई बात या नहीं आई शायद ही आई हो क्योंकि राजनीतिक को धर्म की बात शायद ही समझना आए धर्म और राजनीति विपरीत दिशाएं राजधानी की तरफ जाना हो तो तीर्थ कभी ना पहुंच सकोगे तीर्थ जाना हो तो राजधानी की तरफ पीठ कर लेना धर्म और राजनीति विपरीत है एक दफा पापी भी पहुंच जाए स्वर्ग राजनीतिक संदिग्ध है बात मैंने सुना है एक दफा स्वर्ग के द्वार पर दो आदमी सांस पहुंचे एक फकीर और एक राजनीतिक द्वार खोला फकीर को तो बाहर रोक दिया द्वारपाल ने राजनीतिक को बड़े बैंड बाजे बजा के भीतर लिया बड़ी फूलहार स्वागत द्वार फकीर बड़ा चिंतित हुआ इसने कही तो हद हो गई अन्याय की वहां भी यही आदमी जमीन पे भी हार लेता रहा हम सोचते थे कि कम से कम स्वर्ग में तो हमें स्वागत मिलेगा सांत्वना थी वो भी गई यहीं इस आदमी को भी फिर अंदर पहले लिया गया मुझे कहा कि रुको बाहर ये कैसा स्वर्ग है यहां भी राजनीतिक ही चला जा रहा है बड़े फूल बरसाए भी बजी जब सब शोरगुल बंद हो गया तब फिर द्वार खोला और द्वार पालने का अब आप, आप, आप भी भीतर आ जाए उसने सोचा कि शायद मेरे लिए भी कोई इंसान होगा लेकिन वहां कोई नहीं था ना बैंड ना बाजा वो थोड़ा चकित हुआ उसने कहा क्षमा करें लेकिन यह मामला क्या है हम जिंदगी भर परमात्मा की पूजा और प्रार्थना में लगे रहे और ये स्वागत और ये आदमी कभी भूल के भी परमात्मा का नाम न ना लिया तो उस द्वार पालने का तुम समझे नहीं तुम्हारे जैसे फकीर तो सदा से आते रहे राजनीतिज्ञ पहली दफा आया और फिर सदियां बीत जाएंगी फिर से कभी आए तो आते ही नहीं इधर कभी आने का मौके नहीं मिलता बाहर का जगत है वहाँ राग है द्वेष है स्पर्धा है मोह है मित्र हैं शत्रु हैं भीतर के जगत तो तुम बिल्कुल अकेले हो शुद्ध एकांत है उस शुद्ध एकांत में राग द्वेष खो जाते मोह खो जाता लेकिन तुम्हें ये शर्तें पूरी करनी पड़े काया वचन मन इन तीनों को धिर करना पड़े इस चेष्टा में लग जाओ चेष्टा शुरू में बड़ी कठिन होती है ऐसी जैसे आंखें कमजोर हों और कोई आदमी सुई में धागा डाल रहा हो बस ऐसी ही कठिनाई है आंखें हमारी कमजोर हैं, दृष्टि हमारे पास नहीं हाथ कपते हैं सुई में धागा डाल रहे हैं कब कप, कप जाता है सुई का छेद छोटा है धागा पतला है मगर अगर चेष्टा जारी रहे तो आज नहीं कल कल नहीं परसों धागा पेरो जा सकता कठिन होगा असंभव नहीं है और महावीर कहते हैं जिस सुई में धागा पिरो लिया गया वो गिर भी जाए तो खोती नहीं और जिस सुई में धागा नहीं पिरो है वो अगर गिर जाए तो खो जाती ये ध्यान का धागा तुम्हारे प्राण की सुई में पोना ही है इसे डालना ही है ध्यान का सूत्र ही तुम्हें भटकने से बचाएगा तुम गिर भी जाओगे तो भी खोओगे नहीं वापस उठाओगे यह कठिन तो बहुत है जो तुमसे कहते हैं सरल हैं वो तुम्हें धोखा देते हैं। जो तुमसे कहते हैं सरल है वो तुम्हारा शोषण करते हैं। ये सरल तो निश्चित नहीं है ये कठिन तो है ही लेकिन कठिनाई ध्यान के कारण ही कठिनाई तुम्हारे कारण है ध्यान अपने आप में तो बड़ा सरल है सीधी सी बात है सब स्थिर हो जाए शांत हो जाए ध्यान घट जाता है लेकिन तुमने कपने का इतना अभ्यास किया है तो थोड़ा अभ्यास अकंपन का भी करना होगा तुमने मन चलाने के लिए इतनी स्पर्धा की है अब तक सारा शिक्षण सारा संस्कार मन को ही चलाने का है तुमने मन को तो खूब सीखा है ध्यान को सीखा नहीं बस यही अड़चन है तुम्हारा सारा जीवन व्यापार मन से चला है और ध्यान के लिए तो कोई जीवन में जगह नहीं इसलिए तुम भूल गए तुम्हारी ध्यान की क्षमता जंग खा गई बस उतनी ही कठिनाई है जिस दिन ध्यान देना शुरू करोगे जंग थोड़ी साफ करोगे फिर निखर आएगा तुम्हारा स्वभाव वह ध्यान वह ध्याता आसन बांधकर और मन वचन काय के व्यापार को रोककर दृष्टि को नासाग्र पर स्थिर करके मंद मंद स्वाच्छो वास ले तो पहले शरीर को थिर कर लिया फिर मन वचन काय को थिर किया फिर शांत थिर आसन में बैठे हुए दृष्टि नासाग्र पर रखी इसका उपयोग है सिर्फ इतना ही उपयोग है वो ख्याल लेना अगर तुम आंख खोल के बैठो ध्यान में पूरी आंख खोल के बैठो तो हजार व्यवधान होंगे कोई निकला कोई गया पक्षी उड़ा सड़क से कोई गुजरा कुछ ना कुछ होता रहेगा तो आंख पर जब दृश्य बदलते रहते हैं तो उनकी वजह से भीतर चित्त पे कंपन होते हैं तो हम सोचते हैं फिर बेहतर है आँख बंद कर लें लेकिन आँख तुमने बंद की कि तुम्हारे आंख बंद करने के साथ सपने शुरू हो जाते तुमने जब भी आंख बंद की है तो बस जब तुम सोने गए हो तभी बंद की हो और तो तुम कभी आंख बंद करते नहीं तो एसोसिएशन एक संबंध बन गया है आंख बंद करते ही सपने शुरू हो जाते हैं तुम बैठो कुर्सी पे आराम से आंख बंद करके थोड़ी देर में तुम पाओगे देवा स्वप्न शुरू हो गया जागे हो और सपना देख रहे हो तो चाहे वास्तविक जगत में परिवर्तन हो रहे हो तो भी तुम्हारे भीतर कंपन होता आंख बंद करके सपने देखो तो भी कंपन होगा क्योंकि दृश्य फिर उपस्थित हो गए इन दोनों से बचने के लिए सभी ध्यानियों ने नासागर दृष्टि पर जोर दिया है तो मध्य में ठहरा लो ना तो आंख खोल कर देखो कि बाहर वस्तुओं का जगत दिखाई पड़े न आंख बंद करके देखो नहीं तो सपने का जगत दिखाई पड़ेगा तुम नाक के नौक पर अपनी आंख को रोक के बैठ जाओ आधी खुली आंख सपने को भी कठिनाई होगी आधी खुली आंख बाहर की चीजें भी दिखाई नहीं पड़ेंगी धीरे धीरे जब अभ्यास सघन हो जाए जब नासाग दृष्टि में चित्त थिर होने लगे रस बहने लगे सुख की पुलक उठने लगे तब तुम आंख बंद करके भी कर सकते हो फिर सपना नहीं आएगा और जब आंख बंद करने में सपना ना आए तो फिर तुम खुली आंख से भी ध्यान कर सकते हो फिर बाहर लोग चलते रहें फिरते रहें घटनाएं घटती रहें तुम्हारे भीतर कोई अंतर न पड़ेगा लेकिन प्रथम जो शिशु की भांति प्रविष्ट हो रहा है ध्यान के जगत में उसके लिए नासाग दृष्टि बड़ी उपयोगी है और मंद मंद श्वाचो श्वास ले ख्याल किया तुमने कभी कि तुम्हारी श्वास तुम्हारे चित्त की दशाओं से बंधी है जब तुम क्रोधित होते हो श्वास उबड़ खाबड़ हो जाती है जैसे ऐसे रास्ते पर चल रहे हो कच्चे रास्ते पर नीची ऊंची हो जाती गति टूट जाती लय भंग हो जाता छंद बिखर जाता जब तुम प्रसन्न हो तब ख्याल किया श्वास में एक लय होता है एक संगीत होता है जब तुम काम वासना से भरते हो तब ख्याल किया श्वास विक्षिप्त हो जाती बड़े जोर से चलने लगती। जब तुम्हारा चित्र बिल्कुल काम वासना से मुक्त होता है तब श्वास बड़ी शांत धीमी हो जाती मन के वेग श्वास को प्रभावित करते हैं इससे उल्टा भी सच है श्वास का परिवर्तन मन को प्रभावित करता है तुम कभी कोशिश करके देखो क्रोध आ जाए तब तुम धीरे धीरे सांस लेके क्रोध करने की कोशिश करो तुम बड़ी मुश्किल में पड़ जाओगे तुम पाओगे अगर सांस धीमी लेते हो क्रोध नहीं होता अगर क्रोध होता है तो सांस धीमी नहीं रहती तुम कभी बिल्कुल सांस धीमी लेके संभोग में उतरने की कोशिश करो मुश्किल पड़ जाएगी काम ऊर्जा उठती ना मालूम पड़ेगी क्योंकि सांस की चोट चाहिए सांस का ताप चाहिए काम वासना में उतरना तो एक तरह का बुखार है जब तक सांस जोर से ताप पैदा ना करे ऑक्सीजन जरूरत से ज्यादा शरीर में ना दौड़े तब तक शरीर की ऊर्जा बाहर फेंकने को राजी नहीं होती उसको तो फेंकने के लिए भीतर से धक्के चाहिए श्वास के आदमी की श्वास उसके मन को थिर करती है या अथिर करती है तो महावीर ठीक कह रहे हैं नासिकाग्र दृष्टि हो और श्वास धीमी-धीमी, आनंदपूर्ण मंद मंद मंद मंद श्वास श्वास क्योंकि ध्यान की अवस्था तो ठीक संभोग से उल्टी अवस्था है ध्यान की अवस्था तो क्रोध से उल्टी अवस्था है ध्यान की अवस्था तो दौड़ने से उल्टी अवस्था है दौड़ने में श्वास तेज हो जाती है और ध्यान की अवस्था तो थिर होना है दौड़ना बिल्कुल बंद करना है शरीर को जरा कपने भी नहीं देना है तो श्वास की कोई जरूरत नहीं है कभी कभी तो ऐसा होगा ध्यान करते करते तुम डर भी जाओगे कि कहीं श्वास रुक तो नहीं गई घबड़ाना मत वे बड़े कीमती क्षण है जब तुम्हें ऐसा लगता है श्वास रुक तो नहीं गई तुम ध्यान के करीब आ रहे घर के करीब आ रहे उस वक्त चौक के घबड़ा मत जाना नहीं तो घबड़ाते से श्वास का छंद फिर टूट जाएगा जब ऐसा लगने लगे कि श्वास रुक रही बड़े आनंदित होना बड़े अनुग्रहित होना कहना हे प्रभु धन्यवाद तो घर करीब आ रहा है जब कोई बिल्कुल गहरे ध्यान में पहुंच जाता तो श्वास नाम मात्र को रह जाती पता ही नहीं चलता कि चल रही है या नहीं चल रही क्योंकि अब कोई भी गति नहीं हो रही तो श्वास की कोई जरूरत नहीं है। सब गति ठहर गई जरा सी श्वास की जरूरत है जितने से शरीर और आत्मा का धागा जुड़ा रहता बस वो बड़ी धीमी इसीलिए योगी चाहते हैं तो जमीन के नीचे महीनों तक रुक जाती चमत्कार कुछ भी नहीं सिर्फ मंद मंद श्वास लेने की कला है ऑक्सीजन की जरूरत इतनी कम कर लेते हैं कि उस छोटी सी गुहा में जमीन के भीतर जितनी ऑक्सीजन है वो महीने भर तक काम दे देती हमारी ऑक्सीजन की जरूरत बहुत ज्यादा है क्योंकि श्वास हम बहुत ले रहे हैं शरीर में हजार तरह की क्रियाएं चल रही हैं जो योगी जमीन के भीतर बैठता है वो जो महावीर कह रहे हैं यही करता है शरीर को थिर वचन को थिर मन को थिर नासाग्र दृष्टि और श्वास को धीरे धीरे मंद करता जाता फिर एक ऐसी घड़ी आ जाती कि श्वास करीब करीब रुक जाती उस करीब करीब श्वास रुकी हालत में योगी महीनों तक भी छोटी सी जगह में रह सकता है उस जगह में जितनी हवा है उतनी पर्याप्त तुम्हें पता होगा मेंढक वर्षा के बाद जमीन में छिप जाते और श्वास बंद कर लेते वैज्ञानिक बहुत चकित रहे साइबेरिया में जो सफेद भालू होते हैं वो भी छह महीने जब अंधेरा हो जाता है साइबेरिया में छह महीने सूरज होता है छह महीने रात तो रात के समय में वो सब बर्फ में सो के पड़ जाते सांस बंद कर लेते मरते नहीं छह महीने इसको विज्ञान कहता है हाइबरनेशन योगियों ने ये कला बहुत पहले खोज ली कि जब मेंढक कर सकता है रिच कर सकते हैं भालू कर सकते हैं तो आदमी क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि शरीर का शास्त्र तो एक ही जैसा है अगर सब थिर हो जाए तो प्राण वायु की जरूरत कम हो जाती इसलिए ध्यान में अगर कभी तुम्हें ऐसा हो कि श्वास स्थिर हो जाए तो घबरा मत जाना घबराने से तो बाहर फेंक जाओगे बड़ी मुश्किल से जो पाया था खो जाएगा तब तो और भी राजी हो जाना और भी श्वास को कह देना कि तू बिल्कुल विदा हो जा तो भी ठीक अगर मृत्यु भी आती मालूम पड़े तो कहना की ठीक है मैं मरने को राजी हूं क्योंकि ध्यान में मर जाने से बड़ा और सौभाग्य क्या मरना तो होगा ही लेकिन जो ध्यान में मर गया उससे बड़ा सौभाग्य कोई भी नहीं है जीवन से बड़ा सौभाग्य है ध्यान में मर जाना मगर कोई मरता नहीं ध्यान के क्षण में तो परम जीवन का द्वार खुलता है अपने पूर्वकृत बुरे आचरण की ग्रहा करे सब प्राणियों से क्षमा भाव चाहे प्रमात् को दूर करे और चित्त को निश्चल करके तब तक ध्यान करे जब तक पूर्व बद्ध कर्म नष्ट ना हो जाए तो ध्यान कोई सदा करने के लिए नहीं है ध्यान औषधि है बीमारी जब चली गई तो ध्यान को भी छोड़ देना है जब तक बीमारी है तब तक औषधि है जब ध्यान की भी जरूरत नहीं रह जाती तभी समाधि फलती समाधि का अर्थ है आत्मा का स्वास्थ्य मिल गया वापिस कांटा चुभा था दूसरे कांटे से निकाल दिया फिर दोनों कांटे फेंक दिए विचार का कांटा चुभा है ध्यान के कांटे से निकाल लेना है फिर दोनों कांटे फेंक देने तो ध्यान कोई सदा नहीं करते रहना है ध्यान तो सीढ़ी है औसधी है उपाय कर लिया काम पूरा हो गया ध्यान भी गया तो महावीर कहते हैं जब तक पूर्वबद्ध कर्म नष्ट न हो जाए जब तक तुम्हें अतीत कि सारा कचरा समाप्त होता हुआ न दिखाई पड़े जब तुम्हें ऐसा दिखाई पड़े कि अतीत सब समाप्त हो गया जैसे मैं कभी था ही नहीं सब अतीत पहुंच डाला जब तुम इतने नए हो गए जैसे सुबह की ओस जैसे तुम अभी अभी पैदा हुए जब तुम इतने नए और ताजे हो गए तो फिर ध्यान की कोई जरूरत नहीं अब तुम समाधि में जी सकते हो अब तुम्हारा उठना बैठना चलना सब समाधि है अपने पूर्वकृत बुरे आचरण की ग्रहा करे सब प्राणियों से क्षमा भाव चाहे ये सब बातें ध्यान में सहयोगी है इनसे सहायता मिलेगी जो बुरा किया है अतीत में अब दोबारा न करूंगा जो बुरा किया वो बुरा था तुमने ख्याल किया आमतौर से हम बुरा कर लेते हैं हम जानते भी हैं कि बुरा हो गया तो भी हम रैशनलाइजेशन करते हैं। हम हजार तर्क जुटाते हैं, हम कहते हैं वो मजबूरी थी या इसके अतिरिक्त तो कुछ हो ही नहीं सकता था अन्यथा कोई मार्ग ही ना था या हम सिद्ध करने की कोशिश करते हैं कि हमने जो किया ठीक ही किया आदमी बड़े तर्क जुटाता है गलत को भी सही सिद्ध करने के लिए लेकिन महावीर कहते हैं अगर तुम गलत को सही सिद्ध करने की कोशिश में लगे हो तो एक बात पक्की ध्यान में कभी ना पहुंच सकोगे गलत को गलत मान लेना स्वीकार कर लेना क्षमा मांग लेना क्योंकि गलत को गलत की तरह जानते ही फिर उसके दोबारा दोहरने का कारण नहीं रह जाता अपने पूर्वकृत बुरे आचरण की ग्रहा करे सब प्राणियों से क्षमा भाव चाहे सब प्राणियों महावीर कहते हैं इसकी फिक्र ना करें कि किसके साथ मैंने बुरा किया क्षमाई मांगनी है तो इसमें क्या कंजूस इसके पीछे बड़ा राज है क्योंकि महावीर कहते हैं हम इतने जन्मों से इस पृथ्वी पर हैं कि करीब करीब हम सभी के साथ बुरा भला कर चुके होंगे इतनी लंबी यात्रा है कि हम करीब करीब सभी से मिल चुके होंगे असंभव है यह बात कि कोई भी ऐसा पृथ्वी पर हो जिससे किसी जन्म में किसी मार्ग पर किसी चौराहे पर मिलना ना हुआ हो तो महावीर कहते हैं इतना लंबा आती थे तुम कहां हिसाब करोगे किससे क्षमा मांगे किससे ना मांगे और फिर क्षमा ही मांगनी तो इसमें क्या हिसाब किताब रखना सभी से क्षमा मांग लेना सभी प्राणियों से क्षमा भाव चाहे प्रमाद को दूर करे को तोड़े निद्रा को तोड़े आलस्य को छोड़े क्योंकि जितने ही तुम तेजस्वी बनोगे जागरूक बनोगे उतने जल्दी घर करीब आएगा उतने जल्दी मंजिल करीब आएगी नींद नींद में लथड़ाते लथड़ाते किसी तरह चलते चलते तुम मंजिल तक पहुंच ना पाओगे तुम कहीं बीच में मार्ग पर सो जाओगे और चित्त को निश्चल करके तब तक ध्यान करे जब तक पूर्वबद्ध कर्म नष्ट न हो जाए संघर्ष है हजार बाधाएं मन के पुराने तर्क पुरानी आदतें संस्कार हैं गलत को ठीक करने की चेष्टा अहंकार की चेष्टा है दूसरा ठीक भी करे तो हम गलत मानने को तत्पर रहते हैं खुद गलत भी करें तो ठीक सिद्ध करने का उपाय करते हैं ये सब उपद्रव हैं इन सब उपद्रवों को पार करके ही कोई ध्यान तक पहुंचता है फजा में मौत के तारीख साए थरथराते हैं हवा के सरद झोंके कलब पर खंजर चलाते हैं गुजशता इसरतों के ख्वाब आईना दिखाते हैं मगर मैं अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता ही जाता हूं फजा में मौत के तारीख साए थरथराते, हैं हवा में सब तरफ मौत की अंधेरी छाया है प्रति क्षण मौत आ सकती किसी भी क्षण मौत आ सकती हवा के सरद झोंके कल पर खंजर चलाते और हृदय प्रतिपल छीन हो रहा है जैसे कि हवा का हर झोंका छुरी चला रहा हो प्रतिपल हम मर रहे एक घड़ी गई एक घड़ी जिंदगी गई एक घड़ी गई एक घड़ी मौत करीब आई गुजस्ता इसरतों के ख्वाब आईना दिखाते और इंद्रियों की काम वासना है सुख भोग की आकाशाएं वो नए नए सपने बुन रही इधर जीवन हाथ से जा रहा उधर वासना सपने बुन रही इधर मौत पास आ रही उधर वासना खींचे चली जाती वो कहती आज की रात और गुजस्ता इस रतों के ख्वाब आईना दिखाते हैं मगर मैं अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता ही जाता हूं जमी चीबर जमी है आसमां तकरीब पर मायल रफी सफर में बिस्मिल है कोई घायल लुटेरे हैं चाने राह में हायल मगर मैं अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता ही जाता हूं बड़ी चटाने हैं बड़ी बाधाएं हैं हजार तरह के उपद्रव हैं कोई हत्यारा है कोई घायल है कोई दुखी है कोई दुखी कर रहा है इन सब से इन सबके बीच से आसमान नाराज मालूम पड़ता है जमीन क्रुद्ध मालूम पड़ती ऐसा लगता है हम अजनबी हैं और हर चीज़ हमारी दुश्मन है फिर भी आदमी को बढ़ते ही जाना है चिराग दैर फानुश हरम कंदीले रहबानी ये सब हैं मुद्दतों से बेन्याज नूर इरफानी न ना नाकुश विरहमन है न आहंग खुदी खानी मगर मैं अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता ही जाता हूँ और इस सब से भी ऊपर और एक मुश्किल खड़ी हो गई है चिराग दैर फानू से हरम कंदील रहबानी मंदिर का दीपक कभी का बुझ गया काबे का फानूस मुर्दा है उसमें कोई ज्योति नहीं चिरागे दैर फानु से हरम कंदील रहबानी गिरजे की मोमबत्ती में कोई रोशनी नहीं रही यह सबे मुद्दतों से बेनियाज नूर इरफानी न मालूम कितनी सदियों से इनके साथ परमात्मा का संबंध छूट गया परमात्मा का नूर अब इनमें झलकता नहीं न ना नाकू से ब्रह्मन न तो ब्राह्मण के शंखनाद की आवाज जगाने को है न आहंगे हु खुआ और न कुरान का पाठ है न सुबह पढ़ने वाली अजान है कोई जगाने को नहीं नींद के हजार उपाय जगाने वाले खुद गहरे सोए मगर मैं अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता ही जाता हूं लेकिन ध्यानी को इन सारी कठिनाइयों को पार करके बढ़ते ही जाना है कठिनाइयों को बहाना मत बनाना ये मत कहना मैं इस वजह से न कर सके मेरे पास लोग आते हैं वो कहते हैं क्या करें समय नहीं ध्यान कब करें ये वही लोग हैं जो सिनेमा में भी बैठे हैं ये वही लोग हैं जो होटल में भी दिखाई पड़ते हैं ये वही लोग हैं जो सुबह रोज अखबार बड़ी तल्लींदा से पढ़ते हैं ये वही लोग हैं जो रेडियो भी सुनते हैं टेलीविजन भी देखते हैं ये वही लोग हैं जो ताश भी खेलते हैं और जब ताश खेलते मिल जाते हैं तो कहते क्या करें समय काट रहे हैं और इनसे कहो ध्यान तो कहते हैं समय नहीं और इन्हें ख्याल भी नहीं आता कि ये क्या कह रहे हैं ये कैसा बहाना कर रहे हैं कहो कि ध्यान तो कहते अभी तो बहुत संसार में उलझने संसार की उलझने कब कम होंगी कभी कम हुई बढ़ती ही जाती इनसे कहो ध्यान तो तत्क्षण कोई तरकीब निकालती है तरकीब केवल इतना ही बताती है कि इन्हें अभी पता ही नहीं कि ये क्या गमा रहे मुश्किल तो ये है विडम्बना ये है कि पता हो भी कैसे ये तो पाके ही पता चलता है कि क्या गमा रहे थे ये तो ध्यान जिस दिन लगेगा उस दिन पता चलता है कि अरे हम किस चीज के लिए समय नहीं पा रहे थे तब पता चलता है कि सब समय इसी पर लगा दिया होता तो अच्छा था क्योंकि जो ध्यान में गया समय वही बचा हुआ सिद्ध होता है जो ध्यान के बिना गया वो गया वो रेगिस्तान में खो गई नदी ध्यान में जो लगा वही सागर तक पहुंचता है से सब रेगिस्तान में भटक जाता है जिन्होंने अपने योग अर्थात मन वचन काय को स्थिर कर लिया और जिनका ध्यान में चित्त पूरी तरह निश्चल हो गया उन मुनियों के ध्यान के लिए घनी आबादी के ग्राम अथवा शून्य अरण्य में कोई अंतर नहीं रह जाता है ध्यान जिसका सद गया हिमालय सद गया भीतर तुम गौरी शंकर पर विराजमान हो गए भीतर फिर तुम बीच बाजार में बैठे रहो तो अंतर नहीं पड़ता जिसका ध्यान सद गया उसे फिर कोई विघ्न ना रहा कोई बाधा ना रही ध्यान बड़ी से बड़ी संपदा है शांति का आनंद का एकमात्र आधार है तुम दूसरे के द्वारा जल्दी ही परेशान हो जाते हो क्योंकि चैन से होने का पाठ तुमने सीखा नहीं दूसरा तुम्हें जल्दी ही क्षुब्ध कर देता है हालांकि तुम कहते हो यह आदमी जुम्मेवार है इसने गाली दी इसलिए मैं क्रोध हो गया असली बात दूसरी है तुम्हारे पास ध्यान नहीं है इसलिए इसकी गाली काम कर गई तुम्हारे पास ध्यान होता इसकी गाली कितनी ही आग से भरी आती तुम्हारे पास आके बुझ जाती अंगारा नदी में फेंक कर देखो जब तक नदी को नहीं छूता तब तक अंगारा है जैसी नदी को छुआ कि राख हुआ तुम्हारे भीतर ध्यान की सरिता हो तो न गालियां चित्ती न क्रोध न अपमान न सम्मान न सफलता न असफलता न यश न अपयस कुछ भी नहीं छूता भीतर ध्यान हो तो महावीर कहते हैं फिर तुम पहाड़ पर रहो कि भरे बाजार में सब बराबर है रोम रोम में नंदन पुलकित सांस सांस में जीवन सतसत स्वप्न स्वप्न में विश्व अपरिचित मुझ में नित बनते मिटते प्रिय स्वर्ग मुझे क्या निष्क्रिय ले क्या स्वर्ग मुझे क्या निष्क्रिय ले क्या जिसके भीतर ध्यान की किमिया पैदा हो गई वो अपने स्वर्ग को खुद ही निर्मित करने लगता है वो मिट्टी छू देता है सोना हो जाता है तुम सोना छूओ मिट्टी हो जाती तुम प्यारे से प्यारे आदमी को मिल जाओ जल्दी ही कटुता आ जाती तुम प्रीतम से प्रीतम व्यक्ति को खोज लो जल्दी ही संघर्ष शुरू हो जाता है ध्यानी मिट्टी को भी छुए सोना हो जाता है ध्यानी कुटिया में भी रहे तो महल हो जाता है ध्यानी के होने में कुछ राज है उसके पास भीतर का जादू है वो जादू स्वर्ग मुझे क्या निष्क्रिय लय क्या सुनने में भी लय बचती नरक में भी फेंक दो ज्ञानी को ध्यानी को तो स्वर्ग बना लेगा तुम थोड़ा सोचो अगर तुम्हें स्वर्ग भी किसी तरकीब से पीछे के रास्ते से सही रुष्वत के द्वारा कोई तरकीब से पहुंचा भी दिया जाए तो स्वर्ग तुम भोग सकोगे तुम नरक बना ही लोगे तुम्हारा नरक तुम अपने भीतर लिए चलते हो तुम जानते सब बात हो दिन हो कि आधी रात हो मैं जागता रहता कि कब मंजीर की आहट मिले मेरे कमल वन में उदय किस काल पुण्य प्रभात हो किस लग्न में हो जाए कब जाने कृपा भगवान की ध्यान का केवल इतना ही अर्थ है जागते रहना सतत जागते रहना भीतर अंधेरा ना हो निद्रा ना हो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 जाने कृपा भगवान की जीसस की कहानी एक धनी यात्रा को गया उसने अपने नौकरों को कहा कि तुम जागे रहना मैं कभी भी वापस आ सकता हूं घर लापरवाही में ना मिले तुम मुझे सोए ना मिलो तुम जागे रहना मेरे आने की तिथि तय नहीं है मैं कल आ सकता मैं परसों आ सकता मैं महीने भर बाद शास्त्र परमात्मा को अतिथि कहते अतिथि का मतलब जो तिथि बिना बताया आते अतिथि शब्द बड़ा अद्भुत है गैस शब्द में वो बात नहीं मेहमान में वो बात नहीं अब हमें अतिथि तो कहना ही नहीं चाहिए क्योंकि अब तो सभी तिथि बता के आते पहली चिट्ठी तार करके आते हैं कि आ रहे अब कोई अतिथि नहीं रहा अतिथि का मतलब जो अचानक आ जाए अकस्मात तुम्हें ख्याल भी ना था सपने में झलक ना थी और आ जाए परमात्मा अतिथि जाके रहना है कब आ जाएगा पता नहीं किस क्षण तुम्हारी अंतरंग वीणा उसकी वीणा के साथ बजने लगेगी किस क्षण तुम नाचने लगोगे उसके साथ किस क्षण उसके हाथ में हाथ आ जाएगा कुछ पक्का नहीं इसकी कोई घोषणा नहीं हो सकती एक ही उपाय कि हम जागते रहें। हम एक भी क्षण न गंवाए वो कभी भी आए हमें जागा पाए वो कभी भी आए हमें स्वागत के लिए तैयार पाए जागो हे अविनाशी जागो किरण पुरुष कुमदासन विधु के वासी जागो हे अविनाशी रत्न जड़ित पथचारी जागो उड वीथ बिहारी जागो जागो रसिक विराग लोक के मधुबन के सन्यासी जागो है अविनाशी जागने की कला का नाम ध्यान है सोए रहना संसारी जागे रहना सन्यासी भीतर की घटना है उठो बैठो चलो फिरो जागरण न खोह जागो है अविनाशी जागो मधुबन के सन्यासी, जागो है अविनाशी आज इतना